म का स्मरण प्रणवकाने प्रेमी सचनों महर्षि दयानंद के द्वारा प्रणीत आर्या भीविनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में परमात्मा के लिए जो संबोधन दिए गए हैं उनको हम एक एक करके ध्यान में ला रहे हैं हम प्राप्त जो संबोधन है वो हे शत्रु विनाशक परमात्मा को संबोधित किया हे शत्रु विनाशक शत्रु अर्थात जो हमारा वैरी है जो हमारी हानि करता है उसके विनाशक उसको नष्ट करने वाले हम सब चाहते हैं कि हमारे शत्रु नष्ट हो जाएं, शत्रु ना रहे क्योंकि तो शत्रु हमारे जीवन में बाधा खड़ी करते हैं हमारी उन्नति में बाधा करते हैं हर कोई मनुष्य चाहता है कि हमारे शत्रु मेरे शत्रु ना रहे मेरे निकट न रहें या समाप्त हो जाए उस भावना को यहां पर रखा गया परमात्मा को संबोधित करते हुए हे शत्रु विनाशक परमात्मा आप शत्रु का शत्रुओं का नाश करते हैं ये कामना हम सब मनुष्यों की होते हुए भी ये किस रूप में सत्य सिद्ध है क्या ये संभव है क्या परमात्मा हमारे शत्रुओं का नाश करता है विचारणीय बात है जब कोई व्यक्ति जब कोई भक्त परमात्मा को शत्रु विनाशक कहता है संबोधित करता है वो शत्रु यानी उसके शत्रु का ग्रहण करता है अर्थात मेरे शत्रु का विनाशक यदि मैं परमात्मा को शत्रु विनाशक कह रहा हूं तो मेरे मन में क्या भाव रहेगा कि जो मेरे शत्रु हैं उनके विनाशक आप हैं कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति जब परमात्मा को इसी शब्द से संबोधित करेगा हे शत्रु विनाशक आप शत्रु के विनाशक हैं, नाश नष्ट करने वाले हैं तो उस समय वो भी अपने शत्रुओं को मन में रखेगा आप उनका नाश करते हैं और वो भी चाहेगा कि मेरे शत्रु क्षीण हों, नष्ट हों, और ये बात संसार के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होती है हर मनुष्य हर ईश्वर भक्त वो धार्मिक हो या अधार्मिक हो परमात्मा को मानने वाला परमात्मा से अपना हित चाहने वाला ये प्रार्थना करेगा हे शत्रु विनाशक आप शत्रुओं का नाश करने वाले सर्वप्रथम ये प्रश्न मुख्यता से आएगा क्या परमात्मा हर व्यक्ति के शत्रु का नाश करने वाला है और यदि नाश करने वाला है तो क्या यह संभव है तो कि समाज में एक व्यक्ति जब दूसरे का शत्रु होता है तो दूसरा उस पहले व्यक्ति को अपना शत्रु समझता है उसका वो शत्रु है जब हर कोई व्यक्ति या अधिकांश व्यक्ति ये प्रार्थना करें और परमात्मा को शत्रु विनाशक कहें तो परमात्मा किसके शत्रु का विनाश करेगा और यदि सबके शत्रुओं का विनाश वो नहीं करता या नहीं कर सकता तो उसको शत्रु विनाशक कैसे कहेंगे प्रश्न तो खड़ा होता है कि क्या परमात्मा शत्रु विनाशक है वो तो सेनाएं युद्ध कर रही है तो देश की सेना है हर देश ये चाहता है कि हमारी सेना का विजय हो और दूसरे इस सेना पराजय हो उसका पराजय हो वो शत्रु सेना है दोनों ही तरफ से ईश्वर को स्वीकारने वाले मानने वाले युद्ध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे परमात्मा आप शत्रु विनाशक हो तो परमात्मा किस शत्रु का विनाश करेगा किस शत्रु का विनाश करता है संभव नहीं कि वो दोनों का करे दोनों का करे तो क्या उसको हम न्यायकारी कहेंगे और प्रश्न उठेगा कि क्या युद्ध आदि में परमात्मा हमारे शत्रुओं का विनाश करता है यदि परमात्मा हमारे शत्रुओं का विनाश करता है तो हमें युद्ध क्यों करना है हमें युद्ध करने की क्या आवश्यकता है परमात्मा तो शत्रुओं का विनाश कर ही देगा शत्रु विनाशक है जैसा कि इतिहास में इस तरह का व्यवहार देखा भी गया है। भारत के कुछ राजाओं को उनके पंडितों ने मंत्रियों ने ये कहा कि हमारे ये देवता हैं, ये शत्रुओं का विनाश कर देंगे हरियो का भंजन कर देंगे हमें सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है और यदि हम सेना भेजेंगे तो इसका मतलब है हमारा हमारे देवता पर हमारे भगवान पर विश्वास नहीं है परमात्मा हमारी रक्षा करता है हमारे शत्रुओं का नाश करता है ये जो हमारा विश्वास है परमात्मा के प्रति देवता के प्रति वो खंडित होगा क्योंकि दोनों में से एक ही बात हो सकती है यदि देवता या परमात्मा शत्रुओं का विनाश करने वाला है और हम ऐसा मानते हैं तो हमें युद्ध करने जाने की आवश्यकता नहीं है और हमारा युद्ध करने जाने का मतलब देवता हमारी रक्षा नहीं करते परमात्मा हमारी रक्षा नहीं करते हमारे शत्रुओं का नाश नहीं करते तभी तो हम जा रहे हैं कि तो परमात्मा के प्रति अविश्वास होगा परमात्मा का अपमान होगा और ऐसे में परमात्मा क्रुद्ध होकर के हमारी हानि कर सकता हैं हमें अपना विश्वास बनाए रखना है और ये सब परमात्मा पर छोड़ दे रहे परमात्मा शत्रु सेना को नष्ट करते हैं परिणाम निकला कि विदेशी आक्रांताओं ने हमें पद किया नष्ट कर दिया और जिनको वो देवता मानते थे भगवान मानते थे उसने तो कोई रक्षा नहीं की परमात्मा को जब एक भक्त शत्रु विनाशक के रूप में संबोधित कर रहा है महर्षि दयानंद शब्द का यहां प्रयोग कर रहे हैं तो क्या कोई असंभव शब्द का प्रयोग है असंभव बात को यहां पर परमात्मा पे कहा जा रहा है केवल भक्ति भाव में केवल परमात्मा की प्रशंसा के लिए क्या इसका वास्तव में हमारे जीवन के साथ में कोई संबंध नहीं है क्या परमात्मा वास्तव में शत्रुओं का विनाश नहीं करता है इत्यादि बहुत सारा विचार मन में आता है पहली बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि जब शत्रु के विनाश की बात कही जा रही है तो शत्रु कहते किसको है इसका शत्रु मेरा शत्रु या और किसी का शत्रु क्योंकि स्वभावतः हम अपने से जुड़े रहते हैं इसलिए हम अपने शत्रु के ही विचार को लाते हैं और कोई दुष्ट व्यक्ति जिसका कोई सज्जन व्यक्ति शत्रु हो परमात्मा उसको क्यों नष्ट करेगा परमात्मा के स्वभाव गुणधर्म, स्वभाव से ये मेल नहीं खाता तो शत्रु कौन और शत्रु किसका शत्रु शब्द का अर्थ होता है जो शातयता होता है इति शत्रु जो दूसरे को खीण करता है जो दूसरे की हानि करता है जो दूसरे को नष्ट करता है जो दूसरे को नीचे गिराता है दूसरे की प्रगति में बाधक बनता है उसे शत्रु कहते हैं उन्नति में वास्तविक उन्नति में वास्तविक प्रगति में जो बाधा खड़ी करता है उसे शत्रु कहते हैं तो श्रेष्ठ व्यक्ति है धार्मिक व्यक्ति है उसकी उन्नति में जो बाधा खड़ी करता है वो नष्ट करने वाला है क्षीण करने वाला है गिराने वाला है और दुष्ट व्यक्ति के कार्यों में जो बाधा खड़ी करता है उसके दुष्ट कार्यों में अधार्मिक कार्यों में वो व्यक्ति उस दुष्ट को अधार्मिक को गिराने वाला नहीं होता है उसका नाश करने वाला नहीं होता है उसको नाश से बचाने वाला होता है उसको अधार्मिक बनने से बचाने वाला होता है उस अधार्मिक के द्वारा जो संसार के अन्य व्यक्तियों का नाश होना है हानि होनी है उन सब की हानि और नाश को वो बचाने वाला होता है केवल जो बाधक है हमारे कार्यों में बाधक है उसको शत्रु नहीं कहते क्योंकि वो सब हानि नहीं करते पुलिस के अधिकारी न्यायाधीश राजा अन्य अनुशासन करने वाले अधिकारी ये जो अनुशासन रखते हैं जिसे हम बाधा के रूप में देखते हैं वो नाशक नहीं है वो व्यवस्थापक हैं, वो नाश से बचा रहे हैं तो इस दृष्टि से देखेंगे तो जिसके कारण से कुछ हानि हो रही हो धर्म की हानि हो रही हो व्यवस्था की हानि हो रही हो दूसरे शब्दों में धार्मिकों की सज्जनों की हानि हो रही हो वो शत्रु कहलाएंगे और अब हर व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना करे या परमात्मा को शत्रु विनाशक समझे तो सबका ठीक नहीं है ये दुष्ट व्यक्ति जिसे अपना शत्रु समझ रहा है वो उसका शत्रु नहीं है और उसका नाश परमात्मा नहीं करेगा तो जब दो व्यक्तियों में कभी विरोध हो दो राष्ट्रों में हो दो समाजों में हो और वहां दोनों ये कर रहे हो कि परमात्मा हमारे शत्रु का विनाश करे परमात्मा शत्रु का विनाशक है तो परमात्मा उसी का विनाश करेगा जो वास्तव में शत्रु होगा जो संसार की धर्म की मानव मात्र की हानि कर रहा है। जिससे समाज का अहित हो रहा है उसकी हानि परमात्मा करता है ये प्रार्थना या ये कथन धार्मिक व्यक्तियों पर ही लगेगा वो ही ये कर सकते हैं अधार्मिकों पर नहीं लगेगा और यदि अधार्मिक ये कहे भी कि हे परमात्मा आप शत्रु विनाशक हैं मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए तो परमात्मा वास्तव में क्या करेगा जो उस दुष्ट व्यक्ति के सहयोगी हैं जो कि वास्तव में उसकी हानि करने वाले हैं उनका नाश तो फिर भी कर देगा लेकिन जो दुष्ट कर्म में बाधा खड़ी कर रहे हैं सज्जन व्यक्ति व्यवस्थापक उनको नष्ट नहीं करेगा परमात्मा चूंकि न्यायाधीश है न्याय करता है शासन करता है और वो हमारा रक्षक है रक्षक को एक दूसरे ढंग से देखें तो जो जो चीजें हमारे लिए हानिकारक हैं उनसे वो हमें बचाता है इसलिए वो हमारे शत्रुओं का विनाशक है शत्रु हम मनुष्य के रूप में भी देख सकते हैं और अन्य वस्तुओं प्राणियों क्रियाओं सबके रूप में देख सकते हैं तो जो आधार्मिक है जो वास्तव में शत्रु है समाज राष्ट्र का धर्म का व्यवस्था का उसके मन में भय शंका लज्जा पैदा करके उनके मानसिक तंत्र को विचलित करके परमात्मा उनका विनाश करता है उनको सहयोग नहीं करता है और जो धार्मिक हैं उनके मन को संतुलित रखते हुए उनकी सुरक्षा करता है और समाज में इस संसार में जो लोग गलत कार्य करते हैं कर्म की स्वतंत्रता के कारण वो गलत कार्य करते रहते हैं परमात्मा के द्वारा प्रदत्त कर्म की स्वतंत्रता से वो अपने गलत कार्य भी करते रहते हैं अच्छे भी करते हैं परमात्मा ऐसे व्यक्तियों को जो अभी अधिक गलत कार्य कर रहे हैं अगला मनुष्य जन्म नहीं देता है जो अधिक गलत कार्य करते हैं वो शत्रु हैं समाज के शांति के धर्म के सुख के शत्रु हैं उनको परमात्मा अन्य शरीरों में भेज देता है तो इस दृष्टि से वो शत्रुओं को नष्ट करने वाला यहां से हटाने वाला उनको दूसरी तरफ करता है मौका उनको फिर बाद में भी देता है लेकिन जो जो गलत कार्य करते हैं उनको मनुष्य शरीर से हटा देता है एक समय के लिए जब तक उनके कर्मफल है इस रूप से परमात्मा इस दृष्टि से परमात्मा धर्म के शत्रुओं का शांति के शत्रुओं का संसार की हानि करने वाले व्यक्तियों को काफी नाशक है उनको अलग करने वाला है उनको आदर्शन करता है और जो बहुत सारी हानिकारक वस्तुएं हैं वो सब हमारे लिए शत्रु हैं शरीर में बहुत सा मल विजातीय पदार्थ उत्पन्न होता रहता है प्रकृति की ऐसी ही स्थिति है उनको हटा करके परमात्मा हमारे शत्रुओं का नष्ट नाश कर रहा है हमारी रक्षा करता है बहुत सारी छानने की प्रक्रियाएं शरीर में चल रही हैं सुरक्षा व्यवस्थाए है। अन्य जो हानिकारक जीव जंतु हैं प्राणी हैं सूक्ष्म वो हमारे को हानि पहुंचा सकते हैं वो हमारे शत्रु हैं उनके विनाश की व्यवस्था भी परमात्मा ने कर रखी है हमारे शरीर के अंदर भी और बाहर प्रकृति में भी यदि हम असावधानी करेंगे यदि हम प्रकृति के नियमों के विपरीत चलेंगे ईश्वर की आज्ञा के विपरीत चलेंगे तब तो उन्हें उसका दंड देने के लिए उनको सीख देने के लिए ये शत्रु कीटाणु उसकी हानि करेंगे उसको विविध रोग होंगे लेकिन जो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार चल रहा है उसकी परमात्मा ऐसी व्यवस्था करता है शरीर में ये जो शत्रु हैं हानि करने वाले जीव जंतु हैं उसको प्रभावित ही नहीं करेंगे प्रभावित कर ही नहीं सकते उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी अच्छी बनेगी ऐसी अच्छी रहेगी वो आएंगे घुसेंगे और वो नष्ट कर दिए जाएंगे हम जानबूझ करके प्रयत्नपूर्वक उन्हें नष्ट नहीं करते हमें तो पता भी नहीं लगता शत्रु जीव जंतु सूक्ष्म जीव तो सतत सब जगह बने हैं वायु में जल में धूल में हर स्थान पर विद्यमान मिलेंगे। उनका नाश हम कैसे कर पाते हैं उनसे हम अपनी रक्षा कैसे कर पाते हैं हमें तो नहीं पता हम ज्यादा से ज्यादा रुग्ण होते हैं तो औषधियां ले लेते हैं लेकिन उनसे हम प्रभावित ही ना हो वो तंत्र तो इस शरीर में परमात्मा ने बनाया है इन शत्रुओं का वो नाश करता है चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जो भी हो अन्य प्रकृति के ऐसे पदार्थ हों जो हमारी हानि करते हो उन सब से रक्षा का भी उपाय परमात्मा ने कर रखा है दृष्टि से देखें परमात्मा सदैव हमारे शत्रुओं के विनाश के लिए उद्यत है हमारे शत्रुओं का विनाशक है हाँ लेकिन धार्मिकों का ईश्वर के नियम के अनुसार चलने वालों का ईश्वर की व्यवस्था को मानने वालों का जो जितने अंश में पालन कर रहा है उसके शत्रुओं का उतना उतना विनाश परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है अब परमात्मा चूंकि सर्व रक्षक है और रक्षा उसकी इस रूप में एक महत्वपूर्ण भाग है कि वो शत्रुओं का विनाश करता है हानिकारक चीजों का विनाश करता है तो सारा तंत्र परमात्मा ने ऐसा बना रखा है पूरी जीवों की उत्पत्ति विनाश सृष्टि की रचना न्याय व्यवस्था उसमें जो जो हानिकारक तत्व हैं उसको परमात्मा अलग करता है उनको दूसरों से बच जाता है दूसरे को वो हानि ना करें ऐसा उनको रखता है ऐसा प्रयास उसका सतत चल रहा है और जो साक्षात हमारे शत्रु सामने आते हैं उनके लिए परमात्मा ने हमें आदेश कर रखा है हम अपने उन शत्रुओं का विनाश करें हमें भी प्रयत्न करना है हम सफाई शुद्धता ना रखें और सोचें परमात्मा की व्यवस्था से सब ठीक हो जाएगा ऐसा भी नहीं परमात्मा ने हमें भी तो निर्देश किया है कि हम स्वच्छता रखें शत्रुओं से बचें सुरक्षा व्यवस्था रखें वो भी हमें करना है हाँ उसके साथ में परमात्मा की व्यवस्था भी हमें प्राप्त होती है अतिरिक्त सुरक्षा हमें प्राप्त है ये धार्मिकों के लिए और इसी कारण से संसार में इतनी शांति है इतनी व्यवस्था है भले ही हम कितनी अव्यवस्था देखें भले ही हम शत्रु शत्रु देखें लेकिन मूल रूप से देखेंगे तो हमें या तो मित्र अधिक दिखाई देंगे अथवा ऐसे व्यक्ति जो उदासीन हैं जिनसे हमारा लेना देना नहीं है बहुत शांति से बहुत अच्छी तरह से रह पा रहे हैं धरती के ऊपर जो कुछ बाधाएं हैं वो हैं, वो हमें बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत की जाती हैं या हम उसको बहुत बड़ा करके देखते हैं इसलिए लगता है कि सब शत्रु ही शत्रु हैं। लेकिन तटस्थ भाव से देखा जाए तो शत्रु कम है मित्र ज्यादा है अनुकूलता ज्यादा है बाधाएं हटती रहती है इस दृष्टि से परमात्मा हमारे शत्रुओं का विनाशक है और परमात्मा शत्रु का विनाशक है इसलिए हम जितने भी अच्छी तरह रह पा रहे हैं वो रह पा रहे हैं यदि परमात्मा शत्रु विनाशक न होता तो इसे इस भूमि को इस धरती को इस लो, इन लोगों को हम रहने लायक तक नहीं समझ पाते यदि शत्रु जूके तू बढ़ते रहते दुष्ट व्यक्ति जो के तू बढ़ते रहते और हमारी हानि करते रहते तो जैसे आज भी कुछ लोग समझ लेते हैं कि ये भूमि रहने लायक नहीं है अति में जाकर के ये वास्तव में न रहने लायक रहती यदि परमात्मा शत्रु विनाशक न होता परमात्मा सतत धार्मिकों के शत्रुओं का विनाश कर रहा है ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वालों की वो रक्षा कर रहा है उनके शत्रुओं का हानिकारक तत्वों का वो सदा विनाश करता रहता है तो इस दृष्टि से हम परमात्मा को देखें और जहां आवश्यक है हमारा प्रयत्न पुरुषार्थ वो हम अवश्य करें केवल परमात्मा पर छोड़ने से ये नहीं बनेगा क्योंकि परमात्मा स्वयं ऐसा नहीं कह रहे कि आप सब कुछ मेरे पर छोड़ दो और आपके शत्रुओं का विनाश मैं कर दूंगा पुरुषार्थ प्रयत्न की सतत हमें प्रेरणा देता है तो उसको साथ में रखते हुए परमात्मा को शत्रु विनाशक शिकार हम कर पाएं इस दृष्टि से परमात्मा को शत्रु विनाशक मानते हुए शिकार करते हुए उसका स्मरण करेंगे ओम का उच्चारण ओ